नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब पहुंच गए हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर धर्मेश धर्मेशनानी जी का बहुत बहुत दिन से स्वागत है कैसे डॉक्टर साहब आप बड़िया। स्वागत बड़िया। है बड़िया। आपका और हमारे साथ दो कलाकार जुड़े हुए हैं सान्वी जी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं विक्रंत राय यूपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम लोग चाहेंगे की सांवी जी जो है एक बहुत ही सुंदर भजन आपको सुनायेंगे कार्यक्रम की शुरुआत में तो सांवी आर यू रेडी हव आर यू या या डॉक्टर इज लिस्निंग टू यू सो प्लीज सिंगजन काफी छोटे हाँ काफी छोटे लेकिन बहुत अच्छे भजन गाते हैं आपके लिए डिवोशनल गीत सुनाएंगे शुरुआत यस टू डॉक्टर हाय हेलो क्या पढ़ाई करते हो आप इन विच क्लास यू आर स्टडींग चाहवी आई एम स्टिंग क्लास अच्छा वट इज यूर स्कूल नेम पल्लवी मॉडल स्कूल अच्छा स्टार्ट यूर भजन द डॉक्टर सर विल शांुगशयनम पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगनशकृश मेघभर्ण शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगीदम्यम वंदे विष्णु हवभय हरम सर्वोकनादम सर्वोकनादम गरुडगमन तव चरन कमल मिह मन सिसतु मम तव चरन कमल मन मम नि मन सिसतु मम नि ममता पम पुदेवा ममता पम पुरुदेवा ममता ममता पम पुरुदेवा जल जयन विचि हर नमु कवि नु नुद पद पदमा जल जयन वि न मुचि हर नमु कवि नु ददमा विनोद मम तापम पुरुदेवा ममता पा कुदेवा मम तापम पुरुदेवा ममता पा कुदेवा भुजग शयन भव मन कनक मम जनन मरण भया भुज शयन भव मन कनक मम जनन मरण भय हारी जनन मरलय हरि ममता देवा ममता ममतादेवा ममतादेवा शंखचक्रधर दुश्यचत्र हर सर्वोकशरना शंखचक्रधर दुश्य चैत्र हर सर्वोकशरना आ सर्वोकशरना ममता पुरुदेवा ममता देवा ममता पुरुदेवा ममता पुदेवा भक्तविह भूरी करुण या पाही भारती तम भक्तवरियम भूरी कुणया पाहीं भारती पाहीं बारती ममता देवा ममतादेवा ममता पा कुदे ममता पा कुदेवा गुडगमन तव चरनामशी लस मम नि गमन चरण कमल धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा आपने डिवोशनल गीत सुनाया और मुझे लगता है डॉक्टर साहब को भी अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच साधवी आइए आप आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब से बातें बाते है। करते हैं डॉक्टर साहब और संदीप गुप्ता जी ने भी आपके लिए सांवी बहुत अच्छा मैसेज के भेजा है उन्होंने लिखा है आपके लिए साधवी टू गुड गुडअप चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं डॉक्टर धर्मेश जी हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन हम सभी को मिलेगा और मुझे लगता है की आप सभी डॉक्टर साहब जो भी बताएंगे वो एक एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से हम अपने हेल्थ को ठीक रखें और किस तरह की जो आज के समय में जो कोविड के समय में हम लोग जो ओम शांति थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया इस समय हम लोग किस तरह से अपने हेल्थ को मेंटेन रखें क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ पर हम लोग अपने आप को सशक्त और मजबूत रखें अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखें तो आइए हाँ धीरे धीरे मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने सवाल जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाएं ताकि हम डॉक्टर से पूछते जाएंगे और सबसे सब पहले तो डॉक्टर हाँ, और और किया है और बाद में दो साल उधर था फिर मैंने एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी की ट्रेनिंग कोइंबूर जो लेप्रोस्कोपी का इंडिया का सबसे अच्छा सेंटर है उधर से ढाई साल के आसपास काम किया है और फिर शॉर्ट टाइम टाइम टाटा में में में में में महीने काम किया और और बाद में लास्ट साल से में में से सूरत किरण हॉस्पिटल फुल एंड की ओर बजा रहा दूसरी चीज मेरी फैमिली में मदर फादर वाइफ बेटा कितने लोग हैं हम सब सूरत में हैं मदर फादर राजकोट में अभी सेटल है और एक भाई है भाई अभी कैनेडा है अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर और सबसे पहले तो गैस्ट्रो के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये एक सिंपल बीमारी है लेकिन कभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता है तो इसका जो प्रिकॉशन है कैसे हम लोग लें और कभी कभी जो है हम लोग रेगुलर जो है पेंटाप्राजोल कहे या फिर ओमिप्रामाजोल ये रोज सवेरे हमको कुछ लोग कंटिन्यू ले तो वो क्या हम लोग गोलियाँ बंद करके अपना डाइट या कुछ ऐसा सिस्टम फॉलो करे जो हमें ये प्रॉब्लम्स न हो इसके लिए थोड़ा सा मैं कि उन लोगों को लो एसिडिटी लो लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन रखने की जरूरत रहती है जनरली आज की हम लोगों की सभी की स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल इन Food a bit. और सब है जो एसिडिटी अच्छा और गैस तो तो, की प्रॉब्लम सब कुछ ज्यादा करते हैं तो वो तो रूटीन हमारी एक्टिविटी जो भी वर्क है उसको तो हम अवॉइड कर नहीं सकते तो मेन चीज क्या हम कर सकते हैं तो स्पेसिफिकली एक्सरसाइज हो सब तो उससे वजह से क्या होता है कि बॉडी हेल्दी भी रहती है और एक डाइजेशन भी अच्छा इंप्रूव होता है और बाकी डाइट हमें रेगुलर हो सके तब तक अच्छा वाला फूड खाना चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो सबसे अच्छा है खाना पीना और लाइफ वो जनरली तो कुछ लोग को कह सकता कि किसी भी टाइम पे सो जाना किसी भी टाइम पे उठ जाना वो सब चीज हम स्पेसिफिकली अवॉइड कर सकते हैं वो सब चीज अवॉइड करनी चाहिए तो सब मिला ही है के है कि अपनी लाइफस्टाइल स्टाइल इंप्रूव करो रेगुलर स्लीप एटलीस्ट सेवन टू तो एट अवर्स स्लीप काम आप कितना भी कर लो बाकी के जो टाइम है उसमें गिव द तो एडिक्वेट स्लीप, एक्सरसाइज करो तो उससे क्या बॉडी एटलीस्ट स्टिमुलेट होगी तो उसकी वजह से डाइजेशन लगे और पूरी बॉडी सिस्टम इम्प्रूव होगी तो वो, वो अच्छी तरह से रेगुलर लेते हैं तो क्या इससे रेगुलर लेने से कुछ साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं क्योंकि सात साल दो सौ साल लोग लेते हैं उनको एक हैबिट ही हो जाता है ऐसा भी है मेन चीज इसमें यदि हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए उस, उसके उस स्पेसिफिकली अच्छा, अच्छा, चीज तो वो मिस नहीं होनी चाहिए तो एटलीस्ट मेडिसिन लेने की वजह से आपको कुछ चीज इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर एटलीस्ट एक बार एंडोस्कोपी करके वो सब देखने के बाद और कभी कभी क्या कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक एच पाइलोरी इन्फेक्शन उसकी वजह से वो सब हो रहता है तो एक बार एटलीस्ट एंडोस्कोपी करवा लेनी चाहिए तीन या चार साल में और कभी कभी क्या होता है कि कभी एसिडिटी और स्टमक होजरी बोलते हैं दोनों के बीच में वाल रहता है तो वाल कभी कभी कुछ लोगों का लूज रहता है तो वो सब कुछ चीज ऐसी है को तो एंडोस्कोपी में ही पता चलती है तो हमें लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे जाने के लिए स्पेसिफिकली डॉक्टर एंड स्पेसिफिकली एक अच्छी एंडोस्कोपी की भी जरूरत पड़ती है की और चीज हम कुछ मिस न करें और लंबे टाइम के मेडिसिन और कोई बड़ी चीज हमारे सामने आके खड़ी हो जाए बाद कि जिसकी कोई तो लेकिन वो साल दो साल तीन साल तक आप लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है एक हैबिट हो जाती है और उस हैबिट को ब्रेक करने के लिए आपको एंडोस्कोपी जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया वो आपको पूरी तरह से कर लेना चाहिए और साल दो साल में आपको इस तरह से करने से आ, अच्छा रहता है और शायद मेडिसिन भी फिर बाद में आपको कम हो जाएगा और आप कुछ अच्छे डॉक्टर साहब से अगर कंटिन्यू फॉलोअप करते हैं तो डॉक्टर साहब कुछ डाइट सिस्टम आपको बताएंगे उस तरह से अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है फिर वापस डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो रेगुलर में फिर आपको जो है मेडिसिन कम लेकर फिर आप अपने खाने पीने पर ध्यान देंगे तो नेचुरली आपका जीवन जो है बेहतर होगा बिना बेहतर तो आई आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं अब जैसे कि गैस्ट्रो की बात चल रही है उसके साथ में और भी चीज़ें आती हैं जैसे ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा समस्या है भारत देश में पहले ये नहीं था लेकिन आज के लाइफस्टाइल को देखकर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि लाइफस्टाइल के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही इससे ओबिसिटी भी बढ़ रहा है तो इसके भी बारे में थोड़ा सा बताए इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और अगर ओवर है ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ गया है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आज के समय में ट्रीटमेंट uh, क्या-क्या है वो मैं कि आप क्योंकि कई बार हम लोग जो हैं बहुत सारे एडवरटाइजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर में वो ये चीजें आती है उसको लेकर काम करते हैं लेकिन फिर भी वो उतना काम नहीं आता फिर से वापस हमारा वो कुछ समय तक ठीक हो जाते फिर वापस ओबेसिटी बढ़ जाती है तो इसके लिए आप थोड़ा सा पूरी तरह से गाइड करें जी सर मेनली अभी की जो हमारी लाइफ बाकी जो हमारी जो एक्टिविटी है उसके मोस्ट उसकेटिक तो कुछ <laughs> तो हॉर्मोनल तो तकलीफ सब चीज रहती है तो कोई भी हमारे पास कोई मोटा वाला पेशेंट आए कि जिसका वेट कुछ ज्यादा है तो स्पेसिफिकली हम हॉर्मोनल कर लेते हैं मगर वो काफी बाकी जो उसमेलिटी और बॉडी को एक माइंड को कैसा सिग्नल पूरा कॉम्प्लेक्स मेके उसको सिर्फ बॉडी में फेट स्टोर करना है तो वो भी <laughs> काफी साल फैक्टर है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक फैक्टर की वजह से सब को होता है मगर हाँ जिन लोगों को ज्यादा खाने की वजह से कम एक्टिविटी की वजह से वेट बढ़ रहा है तो उन लोगों को वो सब करने से डेफिनेटली फायदा मिलता है जो जिसका बेसिक रीजन ए जिसमें हॉर्मोलो सब रहता तो उसमें के उसके मुताबिक ट्रीटमेंट हो सकती है और बाकी कोई भी कैसो की जिसमें वेट बढ़ ही है तो सबसे प्राइमरी दो ट्रीटमेंट एक ही रहती है डाइट एंड एक्सरसाइज डाइट पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए जो भी हमारा इंटेक है इनटेक में से सब कुछ चीज होती है और बॉडी में जमा होती है ये जो ज़्यादा मगर बॉडी में एक नेगेटिव सिग्नल भी आता है जैसे हमने वेट कम किया अंदर से एक नेगेटिव सिस्टम जनरेट होती है जो हम हमारी और कैपेसिटी देते वो सब चीज चेंज कर देते। तो बॉडी एक वापस वही लेवल पे ये कंटिन्यूस तो <laughs> तो प्रोसेस रहती है तो हमें एक दिन या एक हफ्ते करके छोड़ नहीं देना है कंटिन्यूअसली रखना एकज हो तो उसको अपनी लाइफ स्टाइल बना तो उसकी वजह से वो करते रहेंगे तो तभी वेट में दो तीन ऑप्शन रहते बलून रहता है स्टमक में एक बलून रख देते तो बलून की वजह से क्या होता है हमारा पेट भरा हुआ रखता है दूसरा बाईपास और टाइप ऑफ सर्जरी रहते तो उसमें क्या स्टमक को छोटा कर देते हैं दूसरे में आ, आ, आतर का पार्ट के सब कुछ में होती है, तो मेन चीज यदि वेट लॉस तो करना है तो अपना एनर्जी बढ़ाओ एक्सरसाइज ज्यादा करो यूटिलान बढ़ाओ और खाना कम करो खाना डायट से कम कर रहे हो तो बढ़िया है नहीं कर सकते तो ये सब चाल काफ़ी सारे ऑप्शन है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया शॉर्ट एंड स्वीट आपने मुझे लगता है कि ओबेसिटी के बारे में बताया कि कैसे ये काम करता है और आज का जो नए टेक्नोलॉजी में इसके लिए जो ऑपरेशन सिस्टम है सर्जरी वो भी आप कर सकते हैं और उसमें भी क्या क्या होता है वो डॉक्टर साहब ने बताया है तो ईजी वे आपको जो लगता है उन चीजों को करना है और सिंपल तरीका तो मुझे लगता है कि हम लोग अपना डाइट थोड़ा सा कम करें जितना धीरे धीरे कम करते जाए और फिर हम थोड़ा सा उसके लिए वर्कआउट करें ताकि जो खाएँ हैं उसको हजम भी करें तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर ना हो बाकी वो यूज़ अप हो तो वो हमें ध्यान रखना है अब खाना आप खा रहे हो तो इसीलिए आपको ये सारा चीज़ करना है तो आपको एक्सरसाइज भी करना है कितना आपने खाया उसको हजम करने के लिए आपको काम करना होगा तो ये थोड़ा सा सेल्फ एनालिस वाली बात है जितना आप अगर मोटापा बढ़ रहा है तो आपको खुद मिल इसके ऊपर खुद से समझ के काम करना होगा और डॉक्टर के कंसल्टिंग में डॉक्टर के गाइडलाइन में अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट दिखाई देगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और डॉक्टर साहब हमारे साथ, साथ हैं आप भी कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं और मैं चाहूंगा कि विक्रांत राय एक छोटा सा गीत पेश करें बीच में छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से हम लोग बातें करेंगे लेप्टोस्कोपी के बारे में जी तो आइए मैं आप लोगों के बीच एक सूफी प्रस्तुत करता हूँ तू तू पीर मेरा तू पीर मेरा ते मैं बछड़ा ते मैं मैंया सिरा धके सब ना मालिक तो यो देहुड़ ऐ पुछ पाले मे होते हुए आई मे अंदर तू है बाहर तू है अंदर तू है बाहर तू है रोम रोम बिच तू हाल द मैं राम दु रब्बा मेरे हाल द मैं राम दु तू ही दु दुहे तू तू ही तू तू ही तू दुहे दुहे दुहे दु ओ हो े हुसैन फकीर साई दहे हुसैन हो कहेन कहे हुसैन कहे फकीर साइ दहे हुसैन फकीर साइ मेरा सब कुछ तू तो ही तो होंक यू थैंक यू सो मच विक्रांत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा सुफियाना गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ डॉक्टर साहब को भी अच्छा लग रहा है हम फिर से मैं आपको जुड़ना चाहूंगा सभी दर्शक मित्रों से और के बारे में अभी जानना चाहूंगा मैं कि ये क्या है किस तरह से काम करता है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए और इस बीच हमारे साथ कीर्ति शर्मा भी जुड़ने वाली है दिल्ली से बायोलॉजी के टीचर है शायद वो भी थोड़ी देर में मैसेज तो आया उनका कोशिश करते हैं उनका भी करेंगे हाँ, और दूसरे दो से तीन जिस तरह से जरूरत उसके मुताबिक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तो जो हमारा हाथ का काम अच्छा। होता है वो हिंड इंस्ट्रूमेंट करते हैं तो उससे सबसे अच्छा एडवांटेज यहाँ रहता है की तीन चार छोटे होल ही रहते हैं तो उसकी वजह से चेका नहीं पड़ता बड़ा दूसरी चीज उसको कौन करने की भी जरूरत नहीं होती ऊपर सिर्फ ले लो बढ़िया तो पहले ऐसा था, था गोल्ड बेडर उसकी सर्जरी होती थी मगर अभी उस लेप्रोस्कोपी से ही आगे पेट की हर कोई सर्जरी इवन कैंसर की भी सर्जरी हंड्रेड परसेंट लेप्रोस्कोपी से होती है और लेप्रोस्कोपी का पार्ट जो रोबोटिक सर्जरी वो सब एक्सपांड हुआ है तो मेन चीज लेप्रोस्कोपी सर्जरी में पेट की हर एक वेरायटी की कोई भी सर्जरी हो तो छोटे छोटे होल से से होती है वही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम चेस्ट की भी इवन लंग की सर्जरी कुछ रिसेक्शन या कुछ भी हो तो उसकी भी कर सकते हैं उसको थोड़े सर्जरी मगर इज अ पार्ट ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो भी सर्जरी हो छोटे होल से करते हैं छोटे होल से एक दूरबीन से सब कुछ अंदर का नजरा दिखता है दूसरे दो से तीन हैंड इंस्ट्रूमेंट हो उसकी वजह से सब सर्जरी होती है हम्म तो उसमें मेन एडवांटेज तो बोला के पेन कम रहता है वो सब चीज दूसरा ये भी है रूटीन जो हम कोई भी चीज़ जो देखते हैं उसमें लेप्रोस्कोपी में दस से पंद्रह गुना बड़ी तो उससे वजह क्या होता तो है का चांस भी कम रहता है तो छोटा चीजें बड़ी दिखती है तो और कॉम्प्लिकेशन भी काफी कम रहते हैं और दूसरा चीज सबसे अच्छा चीज एक डॉक्यूमेंट प्रूफ रहता है एविडेंस हमने कैसे बोला चलो सर्जरी हुई तो ये हमारा डॉक्यूमेंट इविडेंस क्योंकि सब चीज हम रिकॉर्ड भी कर सकते हाँ। <laughs> कैमरे के वजह से ये बहुत बड़ा बेनेफिट मिल रहा है <laughs> और दि, दि, दि, दि, वेरी गुड लर्निंग यदि चलो आज मैंने हाँ। कोई की, तो मुझे सात घंटे सर्जरी की मैं पर, क्या मैं क्या? मैं हाँ। वही मैंने छह सात घंटे की होगी तो उसका मैं बढ़िया से रिकॉर्ड करके छोटा सा क्लिप बनाऊंगा और सभी को दिखाऊंगा की मैंने सर्जरी इतनी अच्छी से की है तो दो चीज ऐसी है कि उसको भी भी भी कर कर सकते कोई सर्जरी सर्जरी रहा है तो तो उसमें भी दो चीज नई सीखेगा तो हर व्यक्ति को सर्जरी के टाइम खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी तो इट्स वेरी गुड लर्निंग आल्सो कि कोई भी चीज़ इजीली दूसरे को इसमें से सीख भी कर सकता, सकता है प्रोड्यूस भी, भी कर सकता है तो और मैनेज भी कर सकता है तो ऑट द टाइम सर्जरी का फ्यूचर सर्जरी काफी जी जी जी अच्छा इसमें रोबोटिक का जो सर्जरी है, से किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है या कुछ नए टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा बताइए रोबोट का क्या रूल है रोबोटिक सर्जरी रोबोटिक सर्जरी ऐसा नहीं है पूरा पूरी सर्जरी रोबोटिक कर रहा है उसमें जनरली हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या हमें खड़ा रहना पड़ता है उसमें हम दुटी डालते हैं तो रोबोटिक चारी सर्जरी चारी. में क्या हम है हमें कमसोर पे बैठना है उधर से हम कैसे उसकी तरह से, दो तीन बटन लेते हैं की पूरी <सथ> सर्जरी कर रहा है उसको दो से आगे जाना है पीछे जाना है ये चीज काटनी है नहीं काटनी है वो पूरा सर्जरी डिसाइड करता है सर्जरी फटिंग नहीं रहता है जनरली कोई भी सर्जरी में सात घंटे आठ घंटे खड़ा रहना पड़ता है कोई भी चीज हो लिफ्ट करने के लिए अह uh, एलिवेशन करने के अभी तक ऐसा कोई रोबोट नहीं बना पूरा का पूरा सर्जरी वही कर रहा सर्जरी वन स्टेप वही सर्जरी अकोर्डिंग टू अब आगे पांच दस साल में वो फ्यूचर अलग रहेगा क्योंकि दस साल पहले हमने भी देखा तब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अलग लेवल पे थी दस साल में पूरी चेंज हो गई है अब हर एक जगह पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई है तो दस साल में रोबोटिक सर्जरी मोस्टली हर एक जगह आ जानी चाहिए टेक्नोलॉजी <laughs> तो एडवांस हो रही है उसके मुताबिक पेशेंट के लिए क्या रिस्क वगैरह कुछ होता है क्या अपन किसी भी लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी जब करते हैं तो मेनली पेशेंट के लिए एडवांटेज है, कुछ रहता है रिस्क की जनरली कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होगी तो जनरली पेशेंट एक दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा चौबीस घंटे में फिर पेन वो सब मिनिमम रहता है तो वो सब चीज उसको एडवांटेज मिलता है मेनली मेनलीस्ट थोड़ा बढ़ जाता है कंपेयर टू ओपन सर्जरी बाकी पेशेंट के अच्छा, लिए तो डेफिनेटली फायदा रहता है इवन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक बार सर्जरी की और दस बार सर्जरी की दसों बार में अंदर की जो चीज है वो अच्छी मिलती है उतना प्लेन डिस्टर्ब अच्छा, नहीं होता वही हम ओपन सर्जरी के तो पेट पे दस निसान लग जाता इतना नहीं रहता और कहीं पे भी पेट की कोई भी सर्जरी में अंदर गए तो दूसरी सर्जरी में डिफिकल्टी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि सब चीज एक दूसरे के साथ चिपक जाती है हमें कहीं पे भी लगा हो कैसा बन जाता है तो जबा डाला बाहर की ओर जो निशान रहेगा वही रहेगा तो वो सब चीज लेप्रोस्कोपी में निशान कम रहता है तो चिपकने की चांस भी कम रहता है तो चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया की किस तरह से अभी जो लेप्रोस्कोपी का जो काम हो रहा है जिसके माध्यम से ऑपरेशन हो रहे हैं सर्जरीज हो रहे हैं पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट है ये आपने बताया पहले वाले सर्जरी से काफी जो है इम्प्रूवमेंट और पेशेंट्स के लिए सुविधाजनक है और एक दिन में ही वापस डिस्चार्ज होने का जो संभावना था इस लैप्रोस्कोपी में ही हो रहा है और इससे फिर पेशेंट को कम टाइम में बहुत ज़्यादा सुविधाजनक चीजें हो जा रही हैं और जल्दी ठीक होने की संभावना भी बढ़ गई है ज्योश्ना जी ने मैसेज करके हम शांति किया है ज्योश्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि अभी किसी भी तरह का जो पेट से रिलेटेड ही चीजों के लिए लेप्रोस्कोपी है कि और भी जैसे कि आपने बोला हार्ट में भी थोड़ा बहुत रिसर्च हो रहा है और किन किन जगह पे ये काम आता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पेट की जो भी सर्जरी हो उसमें हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं कर रहे हैं छोटे छोटे होल करके तो उसको थोड़े थोड़ा को बोलते अच्छा हैं तो लंबे वाले अच्छा बाकी जो सर्जरी तो माइक्रोवा बोलेगा कुछ अलग टेक्निक अलग चीज क्योंकि छोटा लगा की सब कुछ चीज करते हैं लेपोस्कोपिक सर्जरी में क्या अंदर दूरबीन डालते और दूरबीन से सब कुछ करते हैं दूसरी वही हम ज्वाइंट में सर्जरी करते है जुइ का कुछ लिगामेंट सब तो लिगानीप्रोस्टर उस, तो तो कुछ कलेक्शन तो से भी फायदा है, मिलता है की चेस्ट में कोई ओपन सर्जरी हुई तो उसमें रिप को काफी खिंचाव रहता है तो पेन ज्यादा रहता है तो सर्जरी में पेन काफी कम रहता है सर्जरी वो सब लेप्रोस्कोपी से करते हैं तो उससे को पोस्ट सर्जरी काफी रिकवरी अच्छी रहती है काम है पेन भी रहता और हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज भी अच्छा रहता है वही चीज हमने चेका लगा कि ये तो पेन वो सब की बढ़ जाता है जी जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर शशि सिंह जी ने भी याद किया दाइस करके लिख के भेजा है और एक बात मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस किसी पेशेंट्स का बताइए जो बहुत समय से कॉम्प्लिकेशंस था और आपके पास आने के बाद आपने उसको पूरा करके, उनको बहुत, कम में इस के से हुआ। ऐसे बहुत सारे रहेंगे कुछ यादें आपको हों तो किसी पेशेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताए एक पेशेंट था उसको तीन से चार बार हरिया की सर्जरी हुई थी दो बार ओपन हुई थी दो बार लेप्रोस्कोपी हुई थी चार बार हुई थी और पांचवी बार सर्जरी करवाने के लिए है तो फिर आप चेका लगा करो उसे अच्छा रहेगा तो गारंटी तो <laughs> तो नहीं, ना। ना, नहीं देता पांच बार हुआ है तो वापस हो भी सकता है मगर ट्राई करेंगे वापस नहीं हो। सर्जरी कुछ चीज ऐसी <laughs> क्या मेडिसिन भी जैसा नहीं स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस काफी सारी चीज मैटर करती है सर्जरी में तो कुछ चीज ऐसी तो अच्छा मिलेगा तो उसकी मैंने सर्जरी अभी हर एक साल में दिखाने के लिए आता तीन साल हुए बोलता हूँ अभी हुआ नहीं हुआ तो सर्जरी हो रही थी अब एक साल से एक दू ब नहीं होगी क्योंकि तो अन्य वो सब चीजें चीज ऐसा है के एक, एक दो साल निकल के ना वापस रिकल कम रहता है मगर काफी सारे ऐसा तो नहीं बोलते हैं ध्यान रखना मगर कुछ लोग वो सब चीज प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो उसकी वजह से होने का चांस ज्यादा रहता है तो सब चीज हमने फॉलो की और सब अच्छे से हुआ तो ही वापस नहीं होता कहीं पे भी कोई चीज मिस फिर हर एक चलो फैक्टर अलग-अलग चीजों के वजह से होता है कैसा हरिया दो चीज है। एक तो कम जनरल कुछ वीकनेस रह गए पेट में डेवलप होते है वो नीचे जाते हैं नीचे वाले ऊपर आते है तो डेवलपमेंट टाइम पे कुछ जगह पे जगह छूट गई हो बन नहीं हो कैसे रहते तो हाँ हाँ। तो हैं तो इतना मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है और वेट लिफ्ट ज्यादा कर रहे तो पूरा क्या मसल का डिसन रहता है तो उसकी वजह से बर्ज हो जाता है और ओल्ड एज में स्पेसिफिकली मसल वीकनेस की वजह से रहता है बाकी स्मोकिंग मेन फैक्टर है है किसी भी चीज़ में ओके oh, अच्छा, अच्छा, अच्छा। okay. तो उसके क्या smoking. हमारे बाहर आ जाएगा बॉडी के स्ट्रक्चर उसमें से एक चीज एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रही है रास्ता करके अच्छा अच्छा जो नॉर्मल रास्ता नहीं है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो आइये अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कीर्ति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बायोलॉजी के टीचर है सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं हैं। और दिल्ली से हैं। से जुड़े हुए नमस्कार। संगीत बड़ा प्यार है। <laughs> तो मैं कि हमारे डॉक्टर साहब जी के लिए क्या सुनाना चाहेंगे आप कीर्ति जी। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार मुझे आ, हाँ, अच्छा लग रहा है डॉक्टर धर्मेश okay. हमारे साथ है आ, मैंने भी फील्ड यही है मेडिकल बायो हाँ, तो आ, लेकिन संगीत मुझे बचपन से ही अच्छा लगता है तो <laughs> अब आजकल लॉकडाउन है तो मुझे टाइम मिल रहा है थोड़ा करने के लिए और बहुत तो ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके <laughs> परफॉर्म करें थैंक यू सो मच तो आज मैं जो गीत सुनाने जा रही हूँ ये है लता मंगेशकर का ही सॉन्ग है बीती जाए तो थोड़ा रात का टाइम है और yeah. ये गाना भी मुझे पसंद है <laughs> तो हम ये वाला थोड़ा सा सुनाते हैं रहना भैती जय श्याम स्वागत स्वागत थैंक यू थैंक यू कीर्ति जी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आपने गाना सुनाया और संदीप जी ने भी आपको याद करके कहा वेरी गुड परफॉर्मेंस कीर्ति जी करके लिख के भेजा है आपके लिए थैंक यू आइए अब फिर से मैं डॉक्टर साहब से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को और कीर्ति जी जैसे आपको सुना मैंने तो मेडिकल मेडिटेशन मेडिसिन म्यूजिक ये सारे चीज एक साथ घूमते रहते हैं और इन चारों के साथ साथ हमारा जीवन जो है सुंदर बनता है और जैसे ही हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो एक काम को खुशी मिलती है और जब भी कोई उतल पुथल हो जाती है शरीर के अंदर तो मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं मेडिसिन देते हैं उसको फॉलोअप करते हैं तो फिर वापस हम लोग अच्छे हो जाते हैं तो हमारा जीवन पूरा जो है वो यम के साथ चलता है बहुत <laughs> जरूरी और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो म्यूजिक लवर ही है बहुत सारे हम लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं यहाँ पर माउंट आबू में तो मैंने देखा कि जितने भी डॉक्टर्स के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें शाम के समय में म्यूजिकल प्रोग्राम अवश्य होता है हम लोगों की डॉक्टर तो, तो मैं नहीं बन, बन पाई लेकिन मेरे पद यही होता है की मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाए तो मैं यही ट्रेनिंग देती हूँ बच्चे डॉक्टर बन जाए बहुत बढ़िया डॉक्टर हाँ, डॉक्टर साहब आप कुछ बता रहे थे हाँ, म्यूजिक तो सब होते हैं क्योंकि हम जब तो भी करते हाँ। है है। तो है, हैं जब एक और बात सात काम करते हैं जैसे ओटी का ही है, तो बहुत ज्यादा हम लोग ऑपरेशन थिएटर में छे छे सात सात सात घंटा आप रहते हैं तो नेचुरली फिर वापस कंटिन्यू दूसरे भी वर्कआउट शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स नए भी आते हैं एक तो ऑलरेडी सात आठ पेशेंट्स आपके ओटी में है या फिर आपके साथ में एडमिट है तो इतना सारा चीज रहता है तो कैसे आप अपना स्ट्रेस या फिर अपने आपको सशक्त है, आप रखते हैं मना मैनेज कैसे करते हैं उसमें काफी सारी चीज रहती है कभी कभी क्या अभी तो क्या कोरोना का तो, मेडिसिन का वर्क काफी बन गया हम सर्जरी सर्जरी का वर्क कम काफी, काफी कम हो गया तो कभी <laughs> शाम को नींद भी नहीं आती थी पहले क्या था सुबह बजे बजे के लिए चले गए शाम को, फ्री होते को जैसे ही हो गया तो अब तो, क्या स्पेसिफिक नहीं रहता ऑपरेशन का क्या था दो चीज रहती है एक इलेक्ट्री सर्जरी रहती है और एक इमरजेंसी रहती है इमरजेंसी कभी भी आती है और इलेक्ट्री सर्जरी में प्लानिंग के मुताबिक ही रहता है तो तो कुछ कुछ टाइम पे या कुछ दिन में रिलैक्स हो गए तो डेफिनेटली सब करेंगे प्लान करते हैं तो अच्छा को तो तो है हाँ। हाँ। कि एक महीने दो तीन महीने में एक अच्छा सा ब्रेक लेगा दो तीन दिन आराम से तो तो तो वो हमारा हमारा रहता रहता है तो वही था। था करें करें, एक है वही बाकी ऐसा कुछ जो सीनियर हो गए उन लोगों ने जिस तरह से मुताबिक अभी वी आर तो वी आर बी एनर्जी भी रहती है कितना बार मैनेज करेंगे ये भी बात आती है तो एज ए डॉक्टर इन सारी चीजों को फेस करना पड़ता है की टाइम मैनेजमेंट उनके लिए मुश्किल है लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद जब आपका टाइम आ जाता है आपका सारा सेट हो गया है तो उसके बाद फिर आप मैनेज कर सकते हैं नए लोगों को चांस दे सकते हैं आ, लेकिन उस बीच तब तक हमको जो है मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे सुनकर कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं तो दो तीन महीने के बाद एक छोटा ब्रेक आप लेते हैं उसी से आप अपना रिलैक्सेशन भी फील करते हैं और थोड़ा एक फिर से एक नयापन आ जाता है वापस जब आप एंटर करते हैं तो नेचुरली यही चीज़ें है और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास एज ए डॉक्टर तो आई आगे बढ़ते हैं मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि स्ट्रेस से बहुत सारे बीमारियां होती हैं तो क्या स्ट्रेस लेवल से हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी इम्प्रूव होते हैं या कैसे बारे में बताएं स्ट्रेस और गैस के साथ क्या रिलेशनशिप डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से तो ओवरऑल का प्रॉब्लम तो डेफिनेटली बढ़ता ही है एसिडिटी से लेकर डायरियान सब लोगों को अलग अलग लेवल पेक्ट करता है तो स्ट्रेस मैनेजमेंटली स्ट्रेस अलग अलग वेरा एक तो जनरली फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस दूसरा कोई भी एड हॉस्पिटल में लॉन्ग टर्म पे भी हमारा कोई रिलेटिव एडमिट हो इट इज आल्सो तो स्ट्रेस अलग-अलग वैरायटी का होता है मगर तो मेन चीज यही है यू हैव टू मैनेज स्ट्रेस एक्सरसाइज एडिक्वेट स्लीप उसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं और दूसरी चीज क्या स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यू हैव टू फेस द स्ट्रेस यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड डू मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू अदरवाइज जेएमए मेन इफेक्ट यही होता है कि का प्रॉब्लम रहता है डायरिया तो जो भी चीज़ हो उसको उसको टाइम पे ही देख के के योग्य ट्रीटमेंट या कंसल्टेशन लेना चाहिए जी जी अच्छा तो ट्रते है तो है। हैं ये लोग फिर वो नींद आता है नहीं तो नहीं आता तो क्या तो स्ट्रेस में हमें मेडिसिन लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर हमें जैसे हमारे भारत के जो है मेडिटेशन मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज ये चीजें ज़्यादा बेटर डेफिनेटली uh, फिलोसरी तब तक कोई जिस दिन हमने मेडिसिन बंद कर दी वापस चालू हो जाएगी तो और हुँ. वो चीज क्या हम डेली ले भी नहीं सकते योगा हुँ. नहीं कर सकते आप अपने कुछ लोगों को बताना चाहते हैं या आप अपने सर्जरीज में कुछ नई चीजें लोगों को बताना चाहते हैं जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में बताइए मैं एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो पेट की जो रूटीन जो सर्जरी होती है अपेंडिक्स वगैरह उसके अलावा आगे की जो भी पेट की बड़ी सर्जरी है वन कैंसर की सर्जरी ओपेन लेप्रोस्कोपी ही करता हूं और वही एक टाइम पे लंबे टाइम के लिए डेफिनेटली एक पेशेंट के लिए और सब सोसाइटी के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल दूसरी एक बेरियाट्रिक सर्जरी बेरियाट्रिक सर्जरी में डेफिनेटली लास्ट एक टाइम में मैं से भी ज्यादा की और सब पेशेंट है अच्छा। वेट पेशेंट सब चीज़ करके जाते हैं और बाद में जब सर्जरी करवाते हैं तो, उसका वेट होता है, तो उसकी जो खुशी होती है ना अलग रहती है जैसे ही <laughs> दो महीने के बाद आएंगे सर, दस किलो वेट हो गया अब ज्यादा चल रहे हो एक्सरसाइज कर रहे यदि हम कोई भी चीज करे और उसका रिजल्ट मिले ना तभी उसको पॉजिटिव इफेक्ट रहती है डायट किया और कुछ टाइम पे वापस वेट गेन हो गया तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं रहता तो पेशेंट खुश नहीं अच्छा लेकिन वो तो जब सर्जरी होने के बाद वेट धीरे धीरे कम होता है तो उसमें फिर कुछ प्रिकॉशन वगैरह लेना पड़ता है जिनका सर्जरी हो गया कुछ चीज रहती है कि, आ, जो जो उसमें तो फैट तो के भी कुछ प्रकार होते रहते हो एसे। तो जो हमारी बॉडी को हंड्रेड परसेंट चाहिए वो तो एक मिनिमम क्वान्टिटी मिलनी चाहिए तो हमारी जो भी उसकी वजह से वो हंड्रेड परसेंट क्वान्टिटी नहीं मिल सकती तो उसकी वजह से हमें कुछ प्रोटीन एंड कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे देते हैं तो उसकी लेने से सा मगर नहीं लोगे और किसी को डेफिशंसी होगी तो काफी उनको तो बेनिफिट मिला ही लेकिन बाद में चाहूंगा आप जरूर देखें इस एपिसोड को ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले गैस्ट्रिक का और ओवरडेट में हमें क्या करना है किस तरह से काम करना है वो सारी चीजें बहुत ही यूजफुल है आज के समय में उन चीजों पर आप जरूर ध्यान दें और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और जाते जाते कीर्ति की, की दो लाइनें जरूर सुनाइए डॉक्टर साहब के लिए सा, एक वो सुना देती दो लाइनें उसकी सॉन्ग है तेरे तेरे बिना बिना ज़िंदगी ज़िंदगी से कोई शिकवा तो शिकवा नहीं शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं, जिन्दगी नहीं, जिन्दगी नहीं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं, नहीं तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं थैंक यू थैंक यू कीर्ति जी बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है गॉड ब्लेस यू और संदीप जी ने फिर से आपके लिए सुपर लिख के भेजा <laughs> चलिए एंड डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम सबके मन तो भाती है मुलाकातें